श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग यवन के प्रारंभ में इससे पूर्व हम यह देख चुके हैं कि इस अल्पायु में ही गदाधर अपनी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तथा कार्य के अंतर्निहित उद्देश्य को भली भांति देखने में अभ्यस्त हो गए थे इसलिए उसे यह समझने में विलंब न लगा कि धनोपार्जन को ही उद्देश्य मानकर लोग पाठशाला में पढ़ने तथा संस्कृत विद्यालय में उपाधि भूषित होने के लिए सचेष्ट होते हैं साथ ही नाना प्रकार के कष्ट उठाकर अर्थोपार्जन तथा उससे सांसारिक भोग सुख प्राप्त कर लोग उसके पिता के समान सत्यनिष्ठा चारित्रिक बल तथा धर्म लाभ करने में समर्थ नहीं हो पाते यह भी दिनों दिन उसको प्रतीत होने लगा गांव के किसी किसी परिवार के लोग स्वार्थांध हो जमीन जायदाद को लेकर परस्पर विवाद तथा मुकदमे में फंस जाते घर तथा खेत के अपने अपने हिस्सों को यह मेरा है वह उसका है इस प्रकार रस्सी के से नाप कर तय करने के पश्चात कुछ दिन उसका उपभोग करते न करते ही इस लोक से विदा हो जाते हैं इस प्रकार के अनेक दृष्टांतों को देखकर बालक ने अच्छी तरह से यह समझ लिया था कि धन तथा भोग लालसा के कारण ही मानव जीवन में अनेक अनस उपस्थित होते हैं अतः उसके लिए अर्थकारी विद्या के प्रति दिनों दिन उदासीन होना तथा अपने पिता की तरह साधारण रूप से जीवन निर्वाह में संतुष्ट रहकर ईश्वर प्रेम को ही जीवन का सार उद्देश्य समझना विचित्र नहीं था इसलिए साथियों के प्रेम से आकृष्ट होकर प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी समय पाठशाला जाने पर भी श्री रघुवीर की सेवा पूजा तथा घर के कार्यों में सहायता देकर अपनी माता के परिश्रम को हल्का करने में गदाधर का अधिक समय बीतने लगा उन कार्यों में संलग्न हो तीसरे पहर तक प्रायः प्रतिदिन उसे घर पर रहना पड़ता था इस प्रकार घर पर अधिक समय तक रहने के कारण पड़ोस की रमणियों से मिलने का उसे अधिक सुयोग प्राप्त हुआ था घर के काम समाप्त करने के पश्चात अवकाश मिलने पर उनमें से अधिकांश स्त्रियां श्रीमती चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होती थीं और बालक को वहां देखकर कभी उससे गाने तथा कभी धार्मिक उपाख्यानों का पाठ करने के लिए अनुरोध करती थी बालक भी उनके अनुरोध को यथासाध्य पालन करने का प्रयत्न करता था घर के कार्यों में चंद्रा देवी की सहायता करने के कारण समया भाव दिखाई देने पर वे परस्पर सम्मिलित हो श्रीमती चंद्रा देवी के कार्यों को स्वयं कर देती थी तथा बालक के मुख से पुराणों की कथा तथा संगीतादि सुनने का समय निकाल लेती थी इस प्रकार उनको कुछ देर तक धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीतादि सुनाना गदाधर के नित्य कर्म का एक अंग हो गया था रमणियों को उसके पाठ से इतना अधिक आनंद अनुभव होता था कि वे अधिक समय तक उसको सुनने की आशा से अपने अपने घर के कामकाज यथा शीघ्र समाप्त कर चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होने लगी। गदाधर उनके समीप केवल पुराण पढ़कर ही नहीं सुनाता था किंतु और भी नाना प्रकार से उन्हें आनंदित किया करता था गांव के उस समय तीन अभिनय मंडली एक बाउल संगीत तथा एक दो कविगान के दल थे इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में वहाँ वैष्णवों का निवास होने के कारण प्रतिदिन सायंकाल अनेक घरों में भागवत की कथा तथा संकीर्तन आदि होते रहते थे बचपन से उनको श्रमण करने के फलस्वरूप तथा अपने स्वभावसिद्ध प्रतिभा से गदाधर को इन दलों के नाटक संगीत तथा संकीर्तनों का अभ्यास हो चुका था अतः रमणियों के आनंदवर्धन के निमित्त वह किसी दिन नाटक किसी दिन बाउलों के गीत किसी दिन कविगान और किसी किसी दिन संकीर्तन किया करता था नाटक की आवृत्ति के समय भिन्न भिन्न स्वरों से विभिन्न भूमिकाओं के संलापों का उच्चारण कर वह अकेला ही समस्त चरित्रों का अभिनय किया करता था और किसी दिन जब वह अपनी जननी अथवा रमणियों में से किसी को उद्विग्न देखता था उस समय नाटकों के हास्य कौतुक अथवा गांव के किसी परिचित व्यक्ति के विचित्र आचरण तथा उसकी चाल ढाल का ऐसा स्वाभाविक अनुकरण करता था कि वे हंसती हुई लोट पोट हो जाती थी अस्तु गदाधर ने क्रमशः इस प्रकार से उनके हृदय पर अपना अपूर्व प्रभाव विस्तार कर लिया बालक के जन्म के समय उसके जनक जननी को जो अद्भुत स्वप्न तथा दिव्य दर्शन हुए थे उनका विवरण पहले से ही इन रमणियों ने सुन रखा था तथा देवी देवताओं का भावा भी सोने से समय समय पर बालक की जो विचित्र अवस्था होती थी उसको भी उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा था इसलिए उसकी ज्वलंत देवभक्ति तन्मय होकर पुराण पाठ मधुर कंठ से गान तथा उनके प्रति आत्मिय सरदिश सरल उदार आचरण इत्यादि के द्वारा उनके कोमल हृदय में अपूर्व भक्ति प्रेम का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी हमने सुना है कि वयोवृद्ध महिलाएं, विशेषकर धर्मदास लाहा की पुत्री प्रसन्नमई, बालक के अंदर बाल गोपाल के दिव्य प्रकाश का अनुभव कर उसे पुत्र से अधिक स्नेह करती थी और उनसे कुछ कम आयु की महिलाएं उसी प्रकार उसे भगवान श्री कृष्ण का अंश सम्भूत मानकर उसके साथ सख्य भाव से संबद्ध हुई थी उनमें से अधिकांश रमणियों का जन्म वैष्णव कुल में हुआ था तथा सरल काव्यमय विश्वास ही उनके धर्म जीवन का मुख्य अंग था अतः अशेष गुण सम्पन्न उस सुंदर बालक को देवता रूप से देखना उनके लिए विचित्र नहीं था अस्तु इस प्रकार विश्वास के कारण वे गदाधर के साथ मिलकर निसंकोच अपने मन की बातें उससे कह देती थी तथा अनेक विषयों में उसका परामर्श लेकर उसे कार्य में परिणित करने का प्रयास करती थी गदाधर भी उनके साथ इस प्रकार मिल जाता था कि बहुधा उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि मानो वह भी एक रमणी ही है संपूर्णतया रमणियों के जैसा बनने की आकांक्षा उस समय श्री गदाधर के हृदय में कितनी प्रबल हुई थी इसे साधक भाव के चतुर्दश अध्याय में वर्णित विवरण को पढ़कर पाठक विशेष रूप से अवगत हो सकेंगे